राजेश्वरन जी महाराज वंदनिया माताओं एवं सुह्रद भक्तगण गत कल हम लोगों ने राम वनवास के प्रारम्भ की पसंद में सुमित्रा माता और लक्ष्मण जी के पसंद में अद्भुत एक भावभूमि देखी सुमित्रा माता का लक्ष्मण जी को जो उपदेश था और लक्ष्मण जी की माता सीता के प्रति जो मातृभावना थी ऐसा अद्भुत वर्णन कदाचित आप लोगों ने कभी पर नहीं सुना हो भगवान श्री कृष्ण देव का मां शारदा उनकी सहधर्मिणी महासमाधि के बाद 35 वर्ष तक जीवित रही भक्तों ने पूछा कि मां विभिन्न अवतारों में तो हमने ही देखा कि शक्ति पहले चली जाती है राम अवतार में ही माता सीता चली गई इसी प्रकार अन्य अवतारों में आप श्री राम कृष्ण देव के देव त्याग के बाद इतने वर्षों तक हैं क्या कारण मां शारदा मणि ने कहा कि बेटा श्री कृष्ण देव मातृभाव की स्थापना करने के लिए आए थे और इसलिए मैं इस देह में हूं कि मातृभाव का प्रचार प्रसार हो तुम लोग समझो और संसार समझे तो हिंदू धर्म की ये विश्व को एक बहुत बड़ी देन है विश्व के किसी भी धर्म में बड़े बड़े जो धर्म है ईश्वर की माँ के रूप में पूजा नहीं होती केवल हिंदू धर्म में कैसा धर्म है जिसमें हमने पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात ईश्वर को माँ के रूप में माना माँ की पूजा करते हैं और माता के जो भक्त हैं जो हम शक्ति उपासक लेते हैं मां की उपासना के द्वारा भी मनुष्य जिस प्रकार वेदांत के चिंतन से जीवन मुक्ति का अनुभव करता है इसी जीवन में स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर धन्य हो जाता है ईश्वर की मां के रूप में उगना करने वाला प्रत्येक भक्त वही स्थिति प्राप्त करता है यह हिंदू धर्म की निश्चित धारणा और अनुभव तो उसमें हमारे सभी आचार्यों ने कहा स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि ईश्वर को माँ कहकर पुकारने में सहजता है और ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं तो माँ के रूप में ईश्वर की उपासना हम सबके लिए पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो इतनी सहज सरल उपासना है कि मन का सब कलुष यहाँ तक कि अपनी गर्भधारणी माँ का स्मरण करने से भी आप हम सब पुरुष लोग विशेष रूप से समझ सकेंगे अपनी गर्भधारणी माँ का स्मरण करने से कम से कम उतनी देर के लिए मनुष्य के मन की सभी हीन भावनाएं दुर्बलताएं देहभूत कम हो जाता है उतनी देर के लिए समाप्त हो जाता है ये कल माता सुमित्रा का प्रसंग लक्ष्मण जी को उनका उपदेश और लक्ष्मण जी को जब माता सुमित्रा ने कहा कि वैदेही तेरी माता है अब और राम ही तेरे पिता है, तो लक्ष्मण जी का माता सीता के प्रति जो समर्पण कल हम लोगों ने देखा सीता किया तो ये अत्यंत विचार और चिंतन का विषय है ये लीला चिंतन है इस लीला चिंतन से लक्ष्मण जी ने कैसे वैसे उनकी भाभी थी पर अपनी भाभी को जननी के समान अपनी जननी के समान और साक्षात देवी के रूप में देखा तो इस लीला चिंतन से हमारे जीवन का भी बहुत कल्याण हो सकता है होता है बहुत सी वासनाओं से हम इस मातृ चिंतन से बच सकते हैं अब मैं अधिक समय न लेकर राजेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि श्री लक्ष्मण जी के द्वारा रामचरितमानस की इस जाह्नवी में अवगहन कराकर हमें और भी रक्त रत्न देने की कृपा करें स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद